लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी नेउर मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आकाश में चांदी के पहाड़ भाग रहे थे टकरा रहे थे गले मिल रहे थे जैसे सूर्य मेघ संग्राम छिड़ा हुआ हो कभी छाया हो जाती थी कभी तेज धूप चमक उठती थी बरसात के दिन थे उमस हो रही थी हवा बंद हो गई थी गांव के बाहर कई मजदूर एक खेत की मेड़ बांध रहे थे नंगे बदन पसीने में तर कछनी कसे हुए सबके सब फावड़े से मिट्टी खोदकर कर मेड़ पर रखते जाते थे पानी से मिट्टी नरम हो गई थी गोबर ने अपनी कानी आंख मटकाकर कहा अब तो हाथ नहीं चलता भाई गोला भी छूट गया होगा चबे ना कर ले नेउर ने, ने हंसकर कहा ये मेड़ तो पूरी कर लो फिर चबेना कर लेना मैं तो तुमसे पहले आया दोनों ने सिर पर झहुआ उठाते हुए कहा तुमने अपनी जवानी में जितना घी खाया होगा नेउर दादा उतना तो अब हमें पानी भी नहीं मिलता नेउर छोटे डील का गठीला काला फुर्तीला आदमी था उम्र पचास से ऊपर थी मगर अच्छे अच्छे नौजवान उसके बराबर मेहनत न कर सकते थे अभी दो तीन साल पहले तक कुश्ती लड़ना छोड़ दिया था गोबर तुमसे तंबाकू पिए बिना कैसे रहा जाता है नऊर दादा यहां तो चाहे रोटी ना मिले लेकिन तंबाकू के बिना नहीं रहा जाता दीना तो यहां से जाकर रोटी बनाओगे दादा बुढ़िया कुछ नहीं करती हमसे तो दादा ऐसी मेहरिया से एक दिन न पटे नेर के पिच के खिचड़ी मूछों से ढके मुख पर हाथ की स्मित रेखा चमक उठी जिसने उसकी क्रूपता को भी सुंदर बना दिया बोला जवानी तो उसी के साथ कटी है बेटा अब उससे कोई काम नहीं होता तो क्या करूं गोबर तुमने उसे सिर चढ़ा रखा है नहीं काम क्यों न करती मजे से खाट पर बैठी चिलम पीती रहती और सारे गांव से लड़ा करती है तुम बूढ़े हो गए लेकिन वो तो अभी भी जवान बनी है दीना जवान औरत उसकी क्या बराबरी करेगी सिंदूर टिकली काजल मेहंदी में तो उसका मन बसता है बिना किनारदार रंगीन धोती के उसे कभी देखा ही नहीं उस पर गहनों से भी जी नहीं भरता तुम गऊ हो इससे निभा हो जाता है नहीं तो अब तक गली गली ठोकरें खाती होती गोबर मुझे तो उसके बनाव सिंगार पर गुस्सा आता है काम कुछ ना करेगी पर खाने पहनने को अच्छा चाहिए नेउर तुम क्या जानो बेटा जब वो आई थी तो मेरे घर में सात हल्की खेती होती थी रानी बनी बैठी रहती थी जमाना बदल गया तो क्या हुआ उसका मन तो वही है घड़ी भर चूल्हे के सामने बैठ जाती है तो आंखें लाल हो जाती हैं और मूड थाम कर पड़ जाती है मुझसे तो ये नहीं देखा जाता इसी दिन रात के लिए तो आदमी शादी ब्याह करता है और इसमें क्या रखा है यहां से जाकर रोटी बनाऊंगा पानी लाऊंगा तब दो कौर खाएगी नहीं मुझे क्या था तुम्हारी तरह चार फंकी मारकर एक लोटा पानी पी लेता जब से बिटिया मर गई तब से तो वो और भी लस्त हो गई ये बड़ा भारी धक्का लगा मां की ममता हम तुम क्या समझेंगे बेटा पहले तो कभी कभी डांट भी देता था अब किस मुंह से डांटू दीना तुम कल पेड़ पर काहे को चढ़े थे अभी गूलर कौन पकी है न्यूर उस बकरी के लिए थोड़ी पत्ती तोड़ रहा था बिटिया को दूध पिलाने को बकरी ली थी अब बुढ़िया हो गई है लेकिन थोड़ा दूध दे देती है उसी का दूध और रोटी तो बुढ़िया का आधार है घर पहुंचकर नेूर ने लोटा और डोर उठाया और नहा ने चला कि स्त्री ने खाट पर लेटे लेटे कहा इतनी देर क्यों कर दिया करते हो आदमी काम के पीछे परान थोड़े ही दे देता है जब मजूरी सबके बराबर मिलती है तो क्यों काम के पीछे मरते हो न्यूर का अंतकरण एक माधुर्य से सराबोर हो गया उसके आत्मसमर्पण से भरे हुए प्रेम में मैं की गंध भी तो नहीं थी कितना स्नेह है और किसे उसके आराम की उसके मरने जीने की चिंता है फिर वो क्यों ना अपनी बुढ़िया के लिए मरे? बोला तू उस जन्म में कोई देवी रही होगी बुधिया सच अच्छा रहने दो ये चापलूसी हमारे आगे अब कौन बैठा हुआ है जिसके लिए इतना हाय हाय करते हो नज भर की छाती किए स्नान करने चला गया लौटकर उसने मोटी मोटी रोटियां बनाई आलू चूल्हे में डाल दिए थे उनका भुड़ता बनाया फिर बुधिया और वो दोनों साथ खाने बैठे बुधिया मेरी जात से तुम्हें कोई सुख ना मिला पड़े पड़े खाती हूं और तुम्हें तंग करती हूं इससे तो कहीं अच्छा था कि भगवान मुझे उठा लेते भगवान आएंगे तो मैं कहूंगा पहले मुझे ले चलो तब इस सूनी झोपड़ी में कौन रहेगा तुम न रहोगे तो मेरी क्या दशा होगी यह सोचकर मेरी आंखों में अंधेरा आ जाता है मैंने कोई बड़ा पुन किया था कि तुम्हें पाया किसी और के साथ मेरा भला क्या निबाह होता ऐसे मीठे संतोष के लिए नेउर क्या नहीं कर डालना चाहता था आलसीन लोभिन स्वार्थिन बुधिया अपनी जीभ पर केवल मिठास रखकर को नचाती रहती थी जैसे कोई शिकारी कटिये में चारा डालकर मछली को खिलाता है पहले कौन मरे इस विषय पर आज ये पहली बार बातचीत न हुई थी इसके पहले भी कितनी ही बार ये प्रश्न उठा था और यो ही छोड़ दिया गया था लेकिन न जाने क्यों नेउर ने अपनी डिग्री कर ली थी और उसे निश्चय था कि पहले मैं जाऊंगा उसके पीछे भी बुधिया जब तक रहे आराम से रहे किसी के सामने हाथ न फैलाए इसीलिए वो मरता रहता है जिसमें हाथ में चार पैसे जमा हो जाए कठिन से कठिन काम जिसे कोई ना कर सके ने करता है। दिन भर फावड़े कुदाल का काम करने के बाद रात को वो ऊख के दिनों में किसी की ऊख पेरता या खेती की रखवाली करता लेकिन दिन निकलते जाते थे और जो कुछ कमाता था वो भी निकलता जाता था बुधिया के बगैर ये जीवन नहीं इसकी वो कल्पना ही न कर सकता था लेकिन आज उसकी बातों ने नेहरू को सशंक कर दिया जल में एक बूंद रंग की भांति ये शंका उसके मन में समाकर अतिरंजित होने लगी गांव में नेूर को काम की कमी ना थी पर मजूरी तो वही मिलती थी जो अब तक मिलती आई थी इस मंदी में वो मजूरी भी नहीं रह गई थी एक एकाएक गांव में एक साधु कहीं से घूमते फिरते आ निकले और नेुरूर के घर के सामने ही पीपल की छाह में उनकी धूनी जल गई गांव वालों ने अपना धन्य भाग्य समझा बाबाजी का सेवा सत्कार करने के लिए सभी जमा हो गए कहीं से लकड़ी आ गई कहीं से बिछाने को कम्बल कहीं से आटा दाल। नेउर के पास क्या था बाबाजी के लिए भोजन बनाने की सेवा उसने ली चरस आ गई दम लगने लगा दो तीन दिन में ही बाबाजी की कीर्ति फैलने लगी वो आत्मधर्शी है बहुत भविष्य की बात बता देते हैं लोभ तो छू नहीं गया पैसा हाथ से नहीं छूते और भोजन भी क्या करते हैं आठ पहर में एक दो बाटियां खाली लेकिन मुख दीपक की तरह दमक रहा है कितनी मीठी बानी है सरल हृदय ने बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त था उस पर कहीं बाबाजी की दया हो गई तो पारस ही हो जाएगा सारा दुख दलित्दर मिट जाएगा भक्तजन एक एक करके चले गए थे खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी केवल नेउर बैठा बाबा जी के पांव दबा रहा था बाबा जी ने कहा बच्चा संसार माया है इसमें क्यों फंसे हो नेउर ने नतमस्तक होकर कहा अज्ञानी हूं महाराज क्या करूं स्त्री है उसे किस पर छोड़ू तू समझता है तू स्त्री का पालन करता है और कौन सहारा है उसे बाबा जी ईश्वर कुछ नहीं है तू ही सब कुछ है के मन में जैसे ज्ञान उदय हो गया तू इतना अभिमानी हो गया है तेरा इतना दिमाग मजदूरी करते करते जान जाती है और तू समझता है मैं ही बुढ़िया का सब कुछ हूं प्रभु जो संसार का पालन करते हैं तू उनके काम में दखल देने का दावा करता है उसके सरल ग्रामीण हृदय में आस्था की एक ध्वनि सी उठकर उसे धिक्कारने लगी बोला अज्ञानी हूं महाराज इससे ज्यादा वो और कुछ न कह सका आंखों से दीन विषाद के आंसू गिरने लगे बाबा जी ने तेजस्विता से कहा देखना चाहता है ईश्वर का चमत्कार वो चाहे तो क्षण भर में तुझे लखपति कर दे क्षण भर में तेरी सारी चिंताएं हर ले मैं उसका एक तुच्छ भक्त हूं काकविष्ठा लेकिन मुझमें भी इतनी शक्ति है कि तुझे पारस बना दू तू साफ दिल का सच्चा ईमानदार आदमी है मुझे तुझ पर दया आती है मैंने इस गांव में सबको ध्यान से देखा किसी में भक्ति नहीं विश्वास नहीं तुझ में मैंने भक्त का हृदय पाया तेरे पास कुछ चांदी है नेउर को जान पड़ रहा था कि सामने स्वर्ग का द्वार है दस पांच रुपए होंगे महाराज कुछ चांदी के टूटे फूटे गहने नहीं है घरवाली के पास कुछ गहने हैं कल रात को जितनी चांदी मिल सके यहां ला और ईश्वर की प्रभुता देख तेरे सामने मैं चांदी को हांडी में रखकर इसी धूनी में रख दूंगा प्रातःकाल आकर हांडी निकाल लेना बगैर इतना याद रखना कि उन शर्फियों को अगर शराब पीने में जुआ खेलने में या किसी दूसरे बुरे काम में खर्च किया तो कोढ़ ही हो जाएगा अब जा सो रहे हां इतना और सुन ले इसकी चर्चा किसी से मत करना घर से भी नहीं ने और घर चला तो ऐसा प्रसन्न था मानो ईश्वर का हाथ उसके सिर पर है रात भर उसे नींद नहीं आई सवेरे उसने कई आदमियों से दो दो चार चार रुपए उधार लेकर पचास रुपए छोड़े लोग उसका विश्वास करते थे कभी किसी का एक पैसा भी न दबाता था वादे का पक्का नियत का साफ रुपए मिलने में दिक्कत न हुई पच्चीस रूपये उसके पास थे बुधिया से कैसे गहने ली चाल चली तेरे गहने बहुत मेले हो गए हैं खटाई से साफ कर ले रात भर खटाई में रहने से नए हो जाएंगे बुधिया चकमे में आ गई हांडी में खटाई डालकर गहने भिगो दिए जब रात को वो सो गई तो नेउर ने रुपए भी उसी हांडी में डाल दिए और बाबा के पास पहुंचा बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़ा हांडी को धूनी की राख में रखा और नेुर को आशीर्वाद देकर विदा किया रात भर करवटें बदलने के बाद नेह अंधेरे बाबा के दर्शन करने गया मगर बाबा का वहां पता न था अधीर होकर उसने धूनी की जलती हुई राख टटोली हांडी गायब थी छाती धक धक करने लगी बदहवास होकर बाबा को खोजने लगा हार की तरफ गया तालाब की ओर पहुंचा दस मिनट बीस मिनट आध घंटा बाबा का कहीं निशान नहीं भक्त आने लगे बाबा कहां गए कंबल भी नहीं बर्तन भी नहीं एक भक्त ने कहा रमते साधुओं का क्या ठिकाना आज यहां कल वहां एक जगह रहे तो साधु कैसे लोगों से हेलमेल हो जाए बंधन में पड़ जाए सिद्ध थे लोभ तो छू नहीं गया था न्यूर कहा है उस पर बड़ी दया करते थे उससे कह गए होंगे नेोर की तलाश होने लगी कहीं पता नहीं में बुधिया ने पुकारती हुई घर में से निकली फिर कोलाहल मच गया बुधिया रोती थी और नेउर को गालियां देती थी नेउर खेतों की मेड़ों से बेतहाशा भागता चला जाता था मानो इस पापी संसार से निकल जाएगा एक आदमी ने कहा नेउर ने कल मुझसे पांच रुपये लिए थे आज सांझ को देने को कहा था दूसरा हमसे भी दो रुपये आज ही के वादे पर लिए थे बुधिया रोई दाढ़ी जार मेरे सारे गहने ले गया पच्चीस रुपये रखे थे वो भी उठा ले गया लोग समझ गए बाबा कोई धूर्त था नेउर को झांसा दे गया ऐसे ऐसे ठग पड़े हैं संसार में नेउर के बारे में किसी को ऐसा संदेह नहीं था बेचारा सीधा आदमी आ गया पट्टी में मार इलाज के कहीं छिपा बैठा होगा तीन महीने गुजर गए झांसी जिले में धसान नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है काशीपुर नदी के किनारे एक पहाड़ी टीला है उसी पर कई दिन से एक साधु ने अपना आसन जमाया है नाटक पद का आदमी है काले तवे का सरंग देह गठी हुई ये नेर है जो साधुवेश में दुनिया को धोखा दे रहा है वही सरल निष्कपट ने जिसने कभी पराए माल की ओर आंख नहीं उठाई जो पसीना की रोटी खाकर मगन था घर और गांव की और बुधिया की याद एक क्षण भी उसे नहीं भूलती इस जीवन में फिर कोई दिन आएगा कि वो अपने घर पहुंचेगा और फिर उसी संसार में हंसता खेलता अपनी छोटी छोटी चिंताओं और छोटी छोटी आशाओं के बीच आनंद से रहेगा वो जीवन कितना सुखमय था जितने थे सब अपने थे सभी आदर करते थे सहानुभूति रखते थे दिन भर की मजूरी थोड़ा सा अनाज या थोड़े से पैसे लेकर घर आता था तो बुढ़िया कितने मीठे स्नेह से उसका स्वागत करती थी वो सारी मेहनत सारी थकावट जैसे उस मिठास में सनकर और मीठी हो जाती थी हाय वो दिन फिर कब आएंगे ना जाने बुधिया कैसे रहती होगी कौन उसे पान की तरह फेरेगा कौन उसे पकाकर खिलाएगा घर में पैसा भी तो नहीं छोड़ा गहने तक डुबा दी तब उसे क्रोध आता कि उस बाबा को पा जाए तो कच्चा ही खा जाए हाय लोभ उसके अन्य भक्तों में एक सुंदरी युवती भी थी जिसके पति ने उसे त्याग दिया था उसका बाप फौजी पेंशनर था एक पढ़े लिखे आदमी से लड़की का विवाह किया लेकिन लड़का मां के कहने में था और युवती की अपनी सास से न पटती थी वो चाहती थी शौहर के साथ सास से अलग रहे शौहर अपनी मां से अलग होने पर राजी न हुआ बहू रूठकर मैं चली आई तब से तीन साल हो गए थे और ससुराल से एक बार भी बुलावा न आया न पतिदेव ही आए युवती किसी तरह पति को अपने वश में कर लेना चाहती थी महात्माओं के लिए किसी का दिल भेद देना ऐसा क्या मुश्किल है हाँ उनकी दया चाहिए एक दिन उसने एकांत में बाबा जी से अपनी विपत्ति कह सुनाई नेउर को जिस शिकार की टोह थी वो आज मिलता हुआ जान पड़ा गंभीर भाव से बोला बेटी मैं ना सिद्ध हूं ना महात्मा ना मैं संसार के झमेले में पढ़ता हूं पढ़ तेरी श्रद्धा और प्रेम देख कर तुझ पर दया आती है भगवान चाहा तो तेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा आप समर्थ हैं और मुझे आपके ऊपर विश्वास है भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा इस अभाग्नि का डोगा आप ही पार लगा सकते हैं भगवान पर भरोसा रखो मेरे भगवान तो आप ही हो ने मानो धर्म संकट में पड़कर कहा लेकिन बेटी उस काम में बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा और अनुष्ठान में सैकड़ों हजारों का खर्च है उस पर भी तेरा काज सिद्ध होगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता हाँ मुझसे जो कुछ हो सकेगा वो मैं कर दूंगा पर सब कुछ भगवान के हाथ में है मैं माया को हाथ से नहीं छूता लेकिन तेरा दुख नहीं देखा जाता उसी रात को युवती ने अपने सोने के गहनों की पोटरी लाकर बाबा जी के चरणों पर रख दी बाबा जी ने कांपते हुए हाथों से पोट्री खोली और चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश में आभूषणों को देखा उनकी आंखें झपक गईं। ये सारी माया उनकी है वो उनके सामने हाथ बांधे कह रही थी मुझे अंगीकार कीजिए कुछ भी तो करना नहीं है केवल पोटरी लेकर अपने सिरहाने रख लेना है और युवती को आशीर्वाद देकर विदा कर देना है प्रातःकाल वो आएगी उस वक्त वो तो उतनी दूर होंगे जहां तक उनकी टांगे ले जाएंगे ऐसा आशातीत सौभाग्य जब वो रुपयों से भरी थैलियां लिए गांव में पहुंचेंगे और बुधिया के सामने रख देंगे इससे बड़े आनंद की तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते लेकिन ना जाने क्यों इतना जरा सा काम भी उससे नहीं हो सकता वो पोटरी को उठाकर अपने सिराहने कंबल के नीचे दबाकर नहीं रख सकता है कुछ नहीं पर उसके लिए असूझ है असाध्य है वो उस पोट्री की ओर हाथ भी नहीं बढ़ा सकता हाथों पर उसका कोई बस नहीं जाने दो हाथ जबान से तो कह सकता है इतना कहने में कौन सी दुनिया उल्टी जाती है कि बेटे इसे उठाकर इस कंबल के नीचे रख दे जबान कट तो न जाएगी मगर अब उसे मालूम होता है कि जबान पर भी काबू नहीं है आंखों के इशारे से भी ये काम हो सकता है लेकिन इस समय आंखें भी बगावत कर रही हैं मन का राजा इतने मंत्रियों और सामंतों के होते हुए भी अशक्त है निरीह, लाख रुपए की थैली सामने रखी हो नंगी तलवार हाथ में हो गाय मजबूत रस्सी से सामने बंधी हो क्या उस गाय की गर्दन पर उसके हाथ उठेंगे कभी नहीं, कोई उसकी गर्दन भले ही काट ले वो गौ की हत्या नहीं कर सकता वो परित्यक्ता उसे उसी गौ की तरह लग रही थी जिस अवसर को वो तीन महीने से खोज रहा है उसे पाकर आज उसकी आत्मा कांप रही है तृष्णा किसी वन्य जंतु की भांति अपने संस्कारों से आखे प्रिय है लेकिन जंजीर में बंधे बंधे उसके नख गिर गए हैं और दांत कमजोर हो गए हैं उसने रोते हुए कहा बेटी पोटरी कोठा ले जाओ मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा चांद नदी के उस पार वृक्षों की गोद में विश्राम कर चुका था ने धीरे से उठा और धसान में स्नान करके एक और चल दिया भभूत और तिलक से उसे घृणा हो रही थी उसे आश्चर्य हो रहा था कि वो घर से निकला ही कैसे थोड़े से उपहास के भय से उसे अपने अंदर एक विचित्र उल्लास का अनुभव हो रहा था मानो वो बेड़ियों से मुक्त तो हो गया हो कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त की हो आठवें दिन ने अपने गांव पहुंच गया लड़कों ने दौड़कर उछल कूद कर, उसकी लकड़ी उसके हाथ से छीन उसका स्वागत किया एक लड़के ने कहा काकी तो मर गई दादा ने पांव जैसे बंध गए मुंह के दोनों कोने नीचे झुक गए दीन विषाद आंखों में चमक उठा कुछ बोला नहीं कुछ पूछा भी नहीं पल भर जैसे निसंग खड़ा रहा फिर बड़ी तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर चला बालक वृंद भी उसके पीछे दौड़े मगर उनकी शरारत और चंचलता भाग गई थी झोपड़ी खुली पड़ी थी बुधिया की चारपाई जहां की तहां थी उसकी चिलम और नारियल ज्यो के त्यों धरे हुए थे एक कोने में दो चार मिट्टी और पीतल के बर्तन पड़े हुए थे लड़के बाहर ही खड़े रह गए झोपड़ी के अंदर कैसे जाएं वहां बुधिया बैठी है गांव में भगदड़ मच गई ने आ गए झोपड़ी के द्वार पर भीड़ लग गई प्रश्नों का तांता बंध गया तुम इतने दिन कहाँ थे दादा तुम्हारे जाने के बाद तीसरे ही दिन काकी चल बसी रात दिन तुम्हें गालियां देती थी मरते मरते तुम्हें गरे आती ही रही तीसरे दिन आए तुम्हारी तो पड़ी थी तुम इतने दिन कहां रहे नेउर ने कोई जवाब न दिया केवल शून्य निराश करुण आहत नेत्रों से लोगों की ओर देखता रहा मानो उसकी वाणी हर गई है उस दिन से किसी ने उसे बोलते या रोते या हंसते नहीं देखा गांव से आध पर पक्की सड़क अच्छी आमद रफ्त है नेर बड़े सवेरे जाकर सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाता है किसी से कुछ मांगता नहीं पर राहगीर कुछ ना कुछ दे ही देते हैं चबीना, अनाज पैसे संध्या समय वो अपनी झोपड़ी में आ जाता है चिराग जलाता है भोजन बनाता है खाता है और उसी खाट पर पड़ रहता है उसके जीवन में जो एक संचालक शक्ति थी वो लुप्त हो गई है वो अब केवल जीवधारी है कितनी गहरी मनोव्यथा है गांव में प्लेग आया लोग घर छोड़कर भागने लगे नेउर को अब किसी की परवाह न थी ना किसी को उससे भय था ना प्रेम सारा गांव भाग गया नेउर ने अपनी झोपड़ी न छोड़ी तब होली आई सबने खुशियां मनाई नेउर अपनी झोपड़ी से निकला और आज भी वो उसी पेड़ के नीचे सड़क के किनारे उसी तरह मौन बैठा हुआ नजर आता है निश्चेष्ट, निर्जीव अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में